सब जो एक, एक, तो एक, एक ही अर्थ का बोध कराते हैं नीलम उत्पलम तो, तो नीलोत्पलम नहीं तो नीलम उत्पलम सब्जो दो है ना पर इससे जब कोई कहे नीलोत्पलम आने दो वस्तु लेकर आ जाओगे नील कमल नीलोत्पलम क्या क्या आते हैं तो नीलों पर तो आप वहाँ तो पर क्या है कि एक ही अर्थ तो का बोधक दो शब्द कैसे एक अर्थ का दु। तो एक अर्थ तो दु। तो का बोधको एक आध बोधकर तो शब्दों का एक आधक निर्णय है क्या शब्दों का तो फिर तो समान समानाधिकरण को मैं बताना हूँ ना तो समानाधिकरण प्रत्येक करने के पहले क्या शब्द है समानाधिकरण तो समानाधिकरण समाना कौन होगा शब्द समानाधिकरण कौन होगा तो समानाधिकरण का अर्थ है एक अर्थ का बोधक समानाधिकरण का क्या अर्थ है एक अर्थ के बोधक कौन है शब्द ठीक है ये तो समानधिकरण करते हैं एक अर्थ का बोधक तो ये करने का बोधक कौन तो होगा सब कुछ तो सत्य से करते हैं भाव में तो समानाधिकरण का क्या एक अर्थ तो तो एक अर्थ बोध कर तो किसका हो जाएगा एक अर्ध बोधकर तो आप कह सकते हैं समानाधिकरण का होगा और समानाधिकरण का क्या होता है एक अर्थ का बोधक एक अर्थ का बोधक कौन है सब कुछ ठीक है तो शब्दा नाम का का एक बोधकत्व शब्द का शब्दों का एकाध बोधकत्व एक अर्थ तो के बोधक समझ गए नीलोत्पन्न एक शब्द एक अर्थ के बोधक है अर्थ समझिए अब ये दोनों शब्द कैसे है भिन्न प्रवृत्ति निमित्ता नाम भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्द कैसे शब्द है भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्द दोनों शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न नील शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है नील नील शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है प्रवृत्ति का निमित्त प्रवृत्ति का कारण नील शब्द का नील शब्द की प्रवृत्ति होती है नील का बोध कराने में शब्द अर्थ समझते है इसे लेखनी हम मुख से बोल रहे हैं लेखनी तो क्या है ये शब्द या तो जो तो आप कान से सुन रहे हैं ना हमने बोला देखने जो तो कान से आपने सुना वो क्या होगा शब्द और ये क्या है अर्थ। समझते शब्द तो अर्थ देख समझिए तो यहाँ पर जैसे देखना नील शब्द की नील अर्थ का बोध कराने में प्रवृत्ति होती है क्या नील शब्द का नील अर्थ का बोध कराने में प्रवृत्ति होती है क्यों नीलत्व के कारण नीलत्व जिसमें होगा नील शब्द उसी अर्थ का बोध कराएगा नील शब्द का बोध करायेगा तो नील शब्द की नील अर्थ नील शब्द की प्रवृत्ति किस होती है नील अर्थ का बोध कराने, में। कराने तो नील अर्थ का बोध कराने में किसकी प्रवृत्ति है नील शब्द तो नील अर्थ का बोध कराने में नील शब्द की प्रवृत्ति होती है तो नील शब्द की प्रवृत्ति का कारण क्या है वहाँ पर नील तो है तो नील शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है नील अर्थ नील और उत्पल शब्द की प्रवृत्ति होती है उत्पद अर्थ का बोध कराने में उत्पद अर्थ का बोध कराने में किसकी प्रवृत्ति होती है उत्पल शब्द की उत्पद अर्थ का बोध कराने में उत्पल शब्द की प्रवृत्ति होती है उत्पलक जिस अर्थ में है उसी अर्थ का बोध करायेगा उत्पल शब्द अब नील शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है नीलक्ष जो समझ सकते है संक्षेप में प्रवृत्ति निमित्त करते हैं सत्यता होता है क्या है और वेदक या वाच्यता वेदक संक्षिप्त में समझ लेना शब्द के अर्थ को कहते हैं सत्य शब्द के अर्थ को क्या कहते हैं मुख्य अर्थ को शक्तिवृत्ति वाले अर्थ को सब्द। तो शब्द का अर्थ को क्या कहेंगे सत्य और सत्य में क्या जाएगी सत्यता और सत्यता का और वेदक होगा धर्म अच्छा तो ध्यान देना नील शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्या है नीलत्व उत्पन्न शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्या है उत्पलतवान देना नीलत्व क्या है Hmm. नीलत तो क्या है नीलत तो गुण किस में रहता है नील बच्चे नीलत किस में रहता है ये और उत्पलक तो है जाती, उत्पलक तो क्या है उत्पलक तो जाति किसमें रहेगी उत्पल नीलत तो है गुण और उत्पलक तो क्या है तो ध्यान देना नीलोत्पलम यहाँ पर दो शब्द है नील शब्द और उत्पल शब्द नील शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या बोलो नील, नील नील नील। और उत्पल शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त तो दोनों शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्त एक है या भिन्न है तो लिखा है आपने भिन्न प्रवृत्ति निमित्ता नाम इसका हुआ भिन्न प्रवृत्ति निमित्त भुवाले क्या हुआ भिन्न प्रवृत्ति निमित्त भिन्ना प्रवृत्ति निमित्त यहाँ ऐसा है नुबरी प्रवृत्ति निमित्त वाले कौन है सब। सब। वाले कौन है और वे हैं। उस पर सब दोनों हैं। एक अर्थ के एक अर्थ के बोधक शब्द है एक अर्थ के बोधक कौन सा शब्द है तो एक आध गोद कर उन शब्दों का एक आर्ध गोद कर तू ही वहाँ पर सामान्यधिकरण है एक आध गोधकर वहाँ पर सामान अधिकरण है ठीक है तो अब रहे तो आप जैसे नीलोत्पलम में समझे ना सामान्य साधिक ऐसी तत्वमती में भी समझ सकते हो तो तत्पद का प्रकृति निमित्त और स्वम का पद का प्रकृति निमित्त तत्सब्दी ये छंदोगियों के सब का वाक्य है इस प्रकरण के उपक्रम में है सदैव सोम इधमशि के एकमेवा सदैव सोम इधम राशि के एकमेवाय इधम मतलब यह जगत के पहले यह जगत था। के पहले यह जगत था। वो कैसा था एक एक? तो ध्यान देना सृष्टि के पूर्व काल की अवस्था को बता रही है पूर्व में, पूर में जगत नहीं था नहीं देती है हाँ। जैसे की घट उत्पत्ति के पहले क्या होता है घट उत्पत्ति तो के पहले मिश्री धूप होती है तो जगत उत्पत्ति के पहले क्या कारण था अब कारण रूप हो गया पहले कारण रहता है अब <दुणीद> कारण तो अब देना तो ऐसा तक। है जगत कारण को इसका पहले से प्रसंग आ रहा है तो तत्व पद किसको का ऐसा है जगत कारण ब्रह्म को तत्पद कारण है ब्रह्म तत्पद का क्या है ब्रह्म कैसा पद कैसा ब्रह्म जगत कारण तत्पद तो कहता है को को जगत का कारण तो तत्पद की प्रवृत्ति करेंगे तो की क्या है ना और पहले या तो क्या होगा बोलो क्व पद किसको कैसे परमात्मा तथा रहेगा आत्मा कैसे स्व सब जो है ना ये श्वेत केतु को दिया जा रहा है ना तो स्वम तो पर जो है ना जीवात्मा को कहते हुए उसमें विद्यमान परमात्मा तक को कहना है, है ना तो अर्थ हो जाएगा जीवात्मा का अंतरात्मा जीव जीव अंतर्यामी क्या होगा मतलब जीव का अंतर्यामी तो का है जीव का अंतर्यामी स्वम शब्द जीव का बोध कराते हुए उसके अंतर्यामी तक का बोध रहा है का क्या अर्थ हो गया पद का प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा बोलो जीवंत जीवान पद का प्रवृत्ति और जीवानी निमित्त वाले शब्द कौन कौन हो गए भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्द ये एक अर्थ के बोधक है की नहीं किसका बोध करा रहा है जीवान्तरयामी को जीवान्तरियामी बोध और तत्पर कि जगत कारण ब्रह्म का तो दोनों एक ही था था है कि नहीं पर बोध करा रहा है ब्रह्म का? और तत्पर बोध करा रहा है जगत कारण ब्रह्म का? तो बात तो एक ही है मतलब दोनों पर ब्रह्म का ही बोध करा रहे हैं स्वम पद जीवान्तरयामी ब्रह्म का बोध करा रहा है और तत्पद जगत कारण ब्रह्म का बोध करा रहा है तो दोनों को एक ही असली बोध होंगे ना नहीं समझे दोनों नहीं है ना तो अब भिन्न वाले शब्द कौन है तट हो कौन और यहाँ पर, तो पर एक अर्थ के बोधक है एक अर्थ के कौन है तो ये तो यहाँ पर एक अर्थ का बोधक तो एक अर्थ बोधकट भी क्या हो गया सामान किसका सामान्य अधिकरण उन पदों का या उन शब्दों का सामान्य किसका हुआ उन शब्दों का सामानाधिकरण के द्वारा क्या कहा जाता है की क्या जगत कारण ब्रह्म तेरा अंतरात्मा जगत कारण ब्रह्म तेरा जगत कारण ब्रह्म तेरा अंतरात्मा अच्छा। है अच्छा बस समझ में आती है हाँ। तो ऐसे ही नीलोत्तम में समझ गए तो ये सामानाधिकरण अब यहाँ के सामान्याधिकरण की स्थिति आप समझो तो यहाँ पर ये देखो सर्वघुट है ना सर्वघुट और आत्मा एक ही अर्थ के बोधक है और आत्मा कैसी जैसे के बोधक है ना तो सर्वभूत शब्द जो है किसको कहेगा पहले सर्वभूत को कैसे हुए या जगत को कैसे हुए किसको कह रहा है? है ना ना तो सर ये जो है अच्छा और आत्मा पर चित्सा बोध कराएगा ब्रह्म का कैसे अनियंत्रित अनियंत्रण है ना अच्छा अब देखेंगे यहाँ पर तो ये लगाइए पंक्ति देवो वहां इत्यादि के समान के दृष्टांत देवो वाहम लोक और वेद की मर्यादा से शरीर आत्मभाव शरीर आत्मभाव से या लोक वेद की मर्यादा से लोक वेद की रीति से, शरीर आत्मभाव से जगत और ब्रह्म का सामानाधिकरण सम्भव होने पर किसका सामानाधिकरण जगत और ब्रह्म का कोई असुविधा होगी तो कल पुनः बताएंगे समझ गए हम देख दोबारा खुद लगवा देंगे चिंता नहीं करना जगत और ब्रह्म का सामानाधिकरण संभव होने पर इसका मतलब है यहाँ पर जगत से मतलब सर्वभूत और आत्मा का सामान अधिकरण संभव होने पर क्या सर्वभूत के लिए जगत कह दिया और आत्मा के लिए क्या कह दिया ब्रह्म कह दिया मतलब सर्वभूत और आत्मा सब्द का सामानाधिकरण संभव होने पर क्या आसर हुआ का सामानाधिकरण किसका संभव मत समझना है न कि यहाँ पर मतलब यह है कि जगत के वो बोधक शब्द का और ब्रह्म के वो बोधक शब्द का सामना लिखण संभव होने पर तो ये मतलब है यहाँ तो तो पर तो सब जगत आत्मा शब्द का सामनाधिकरण संभव होने पर तो सामनाधिकरण कैसे संभव हुआ शनि रात भाव से सामान कैसे संभव हुआ तो शनि रात भाव से सामानाधिकरण संभव हुआ कैसे संभव हुआ शनि रात से सामना अधिकरण संभव हुआ और इसमें दृष्टान्त क्या है देवो हम इत्यादि के समान लोक वेद की रीति है लोक वेद की रीति से क्या सिद्ध है शरीर आत्मा लोक वेद की रीति से क्या सिद्ध है जैसे पुरुष में क्या है सहसत्र हाँ तो सहस्र शीस वाला सहस्र कौन है तो शाह वाला शब्द जो है ना शरीर को कहते हुए परमात्मा सबको कहेगा ना तो लोक वेद की रीति से क्या सिद्ध है शरीर लोक वेद की रीति से क्या सिद्ध है और लोक वेद की रीति से शरीर आत्मभाव किसके समान सिद्ध है देखो हम महान इत्यादि के समान लोक और वेद की रीति से शरीर आत्मभाव से सरभूत और आत्मा का सामानाधिकरण संभव होने पर ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देना सिद्धांत में सामानाधिकरण माना जाता है शरीरत्म भाव होने से क्यूँ शरीर आत्मा भाव होने से सामाना माना जाता और शंकर में शरीर आत्मा भाव से सामना रिखण नहीं मानते शरीर आत्मा भाव से सामना माने तो बाद तो किसी का नहीं होगा सर्वभूत विशिष्ट परमात्मा का अनुभव होने लगा और स्वभूत भी है परमात्मा भी निषेध किसी के नहीं होता है तो उनके हाथों के आज सबका निषेध करना है जो सबका निषेध करना है तो शरीर आत्म भाव से सामाना रिखण नहीं मानते उनके यहाँ दूसरे पक्ष आते हैं तो सामानाधिकरण के लिए अन्य तीन पक्ष यहाँ पर दिए हैं बात पक्ष उपचार पक्ष और स्वरूप पक्ष तो ये तीन पक्षों का बहिष्कार करना चाहिए इन पक्षों का हाँ तो... किस किस पक्ष का बात ना... ना... पक्ष उपचार पक्ष, पक्ष और स्वरूप आदि पक्षों पक्ष का बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि सामानाधिकरण शरीर आत्मभाव ऐसी सम्भव है ना और ये लोग सामानाधिकरण शरीर आत्मभाव से नहीं मानते हैं बल्कि दूसरे प्रकार से सामानाधिकरण मानते हैं ध्यान रखना तो शरीर आप भाव से सामानाधिकरण होता है उसको तो कहते हैं मुख्य सामान क्या कहते हैं जो मतलब क्या है कि मुख्य वृत्ति से शक्ति वृत्ति से जो सामानाधिकरण होता है तो मुख्य सामानाधिकरण है और दूसरे लोगों का मुख्य सामानाधिकरण नहीं है वो क्या है की बाध सामानाधिकरण है बाद सामानाधिकरण क्या है आगे के ये ये जो टीका है ना हम आपको वेदांधे सिंह स्वामी की व्याख्या पढ़ा रहे हैं और इसके आगे दी हुई है ईसावा का तो ये अनुसरण करते हैं वेदांधे स्वामी का आप इसको यदि थोड़ा परिश्रम करो तो इसमें काफी आप समझ सकते हैं है ना अनुसरण ये करते हैं उनका तो इसमें आप पचानवे पेज पे देखो तो यहाँ इन्होंने उसको खोल दिया है सामाना निर्वाह वीध्यम मिल गया है देख लो इसमें अत्र पर कुछ लोग सर्वानी भूतानी आत्मता है ना इस बात यहाँ पर बाद के लिए सामान अधिकरण है किसके लिए है सामाना बाद तो सामाना है, वो बाद करने के लिए है क्या करने के लिए है हाँ बाध करने के लिए सामान है मतलब निषेद करने के लिए बात करने के लिए मतलब बाद करने के लिए सामानाधिकरण है इसमें जैसे देखना है सुनो आगे देखो थोड़ा लिखा है चोरा स्थाणु लिखा है कि नहीं लिखा है नहीं। चोरा स्थाणु कहते हैं ना जो पेड़ होते हैं ना पेड़ का ऊपरी ही भाग टूट गिर जाए कूट खड़ा रहे नीचे का उसको क्या कहते हैं हाथाने से उसको कहते हैं स्थाणु समझ गए स्थाणु कहते हैं तो कभी कभी अंधकार में ऐसा दिखाई दिया ना कुछ तो व्यक्ति क्या समझा चोरा चोर है रास्ते में जा रहे हैं रात में स्थाणु मिल गया तो क्या भ्रम होगा पर है क्या वास्तव में वो स्थान तो अब ध्यान देना तो अब जब समझ में आ जाएगा ना तो व्यक्ति क्या कहेगा चोर चोरा स्थाणु चोरा मतलब जिसको हमने चोर समझा था वो स्थानु है लगाओ आगे यथा चोराई है चोर इसका क्या है जिसको हमने चोर समझा था वो क्या है स्थाणु है बाद में किसी को बताएगा बोलेगा चोरा स्थाणु इसी इसका क्या अर्थ है स्थाणु एवं ना चोरा क्या स्थानुम चोरा स्थाणु का क्या अर्थ है स्थाणु ये चोर तो ध्यान देना जो जो वस्तु दिखाई दे रही थी ना उसमें बात हो गया किसका बात हो गया कहा गया चोरा स्थाणु पर इसके कहने से क्या हुआ कि इसका बाद हो गया चोरत्व का नहीं हाँ ठीक है चोरत् या ये चोर है ठीक है तो या यह ठाणु ही है ये चोर नहीं है इति ही तस्था ये तस्था मतलब तत्व से अर्था का क्या अर्थ है कस्य वाक्य इसका क्या अर्थ है कि या इस ठाणु ही है चोर नहीं, नहीं। तो अर्थ कैसा निकाला इसका चोरा ठाणु इस का तथा अपि तथा का तो उसी प्रकार की आपी का इस मंत्र में भी है इसी अहू ऐसा कहते हैं आहु क्रिया का करता है केचित के में केचित था कि नहीं था अत्र केचित यहाँ पर केचित कुछ लोग आहु आहू ऐसा कहते हैं ठीक है ऐसा है? कहते हैं है? ये बीच में लिखा हुआ है सब कि सर्वाणी भूतानी आत्मा यो भूत यहाँ पर बाद के लिए बाध करने के लिए सामान अधिकरण है निषेध करने के लिए सामान अधिकरण है तो, तो दोस्तों किसका वहाँ किसका निषेध किया शोर का तो यहाँ निषेध किसका कर देंगे सभी भूतों का किसका निषेध कर देंगे सरवाणी भूतानि आत्मा एवं तो उसी प्रकार क्या है कि आत्मा ही सभी भूत है अर्थात आत्मा सभी भूत तो किसका निषेध करिए आप सभी भूतों का सभी भूतों का निषेध करने के लिए प्रवित मंत्र के द्वारा केवल आत्मा को है यही बताने नहीं मैं तात्पर्य है और कुछ भी सभी भूत से क्या समझा था चोर, चोर था स्थाणु वैसे भ्रम से स्वर्ग समझ लिए नहीं, नहीं। नहीं। पंक्ति लगाना कहा गया सामाना है तथा क्या और क्या तथा और वैसा होने पर कैसा होने पर बाद के लिए सामाना निगरण होने पर आत्मा एवं सर्वाणी भूतानी जैसे स्थाणु एव एवं वैसे इस जगह क्या कहेंगे आत्मा यो सर्वाणी भूतानी की सर्वाणी भूतानी आत्मा यो सभी भूत आत्मा ही है तात्पर्य क्या है आत्मव्य सर्वाणी न संति सर्वाणी कर सर्वाणी भूतानी आत्मा से अतिरिक्त सभी भूत सर्वाणी का क्या है सर्वाणी भूतानी, भूतानी। यहाँ पर क्या हो गया बाद सामानाधिकरण बाद के लिए जो सामान होता है उसे क्या कहते हैं सामानाधिकरण तो ये यश तु सर्वाणी भूतानी भूत भी तो इसका क्या मतलब सर्वाणी भूतानी आत्मा एवं भूत का क्या मतलब हो गया कि आत्मा से अतिरिक्त सभी भूत है? नहीं है तो निषेध करने के लिए बात करने के लिए सुधी के हाँ, बात करने के लिए आ गया अब लेकिन थोड़ा बस है नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा ध्यान देना शब्दों पर ध्यान दो पहला वाक्य है चोरह स्थाणु चोरहणु स्थाणु इसका चार्थ किया गया स्थानु एव एम स्थानु एव ठीक है एक तो इसमें ए लगाना पड़ा इस देखो जिस शब्द का अर्थ करते हैं जिस वाक्य का अर्थ करते हैं अर्थ किसका करते हैं तो वाक्य के शब्दों का कितना अर्थ है कितना जोड़ कर किया गया है ये तो ध्यान दे सकते हैं दे सकते हैं ना तो देखो चोरा इस इसका अर्थ क्या किया गया स्थाणु एव एम ना चोरा कितने तो स्थाणु का अर्थ हो गया स्थाणु किस पद को जोड़ा गया यहाँ पे मोनो अलग से क्या जोड़ा गया अर्थ करने के लिए ये जोड़ा जोड़ा गया आयम जोड़ा गया आयम तो कोई खास बात नहीं आयम तो है जोड़ा जोड़ा है ये गया और फिर और अलग से कौन सा है तो ये पर लाया गया है वाक्य में है क्या तो यहाँ पर ये जो मतलब जोड़ करके अर्थ किया गया ये लाक्षणिक अर्थ है गौण अर्थ है कैसा ये मुख्य तो नहीं हुआ का लाक्षणिक अर्थ है ना मतलब क्या है कि जब मुख यहाँ पर शरीर रात भाव से जो सामानाधिकरण होता है वहाँ मतलब जो शरीर रात भाव से जो सामानाधिकरण होता है वह वहाँ मुख्य सामाना है तो इस प्रकार अर्थ करना उचित है? नहीं है क्या ये बात सामानाधिकरण करना है ना यहाँ पर लक्षणा के द्वारा जो सामानाधिकरण होता है वो अच्छा नहीं है अलग से पर जोड़ा गया ना तो अब जहाँ पाठ चल रहा है वहाँ पर वापस आइए फिर यहाँ पर आएंगे ये पंक्ति लग जाएगी आपको तथा ये छाणु न चोरा इति इस तथा यहाँ पी वहाँ की है अब जहाँ पार्थ लाए शरीर आत्मभाव से जगत और ब्रह्म का सामाना संभव होने पर आत्मा शब्द का सामना रिटर्ण संभव होने आरोप बहिष्कार पक्ष का बहिष्कार करना चाहिए बाद पक्ष का क्यों, क्यों करना चाहिए क्योंकि इसमें लक्षणा करनी पड़ती है चोरा घट न चोरा करना पड़ा चोरा घट क्या करना पड़ा अलग से जोड़ा गया ना तो इसमें क्या लक्षणा करनी पड़ती है मतलब गौड़ सामानाधिकरण है ये कैसा सामाना है और सरिराव से जो सामानाधिकरण होता है वो कैसा होता है मुख्य जो सामाना होता है वो कैसा होता है इससे बाद सामना नहीं स्वीकार करना चाहिए क्योंकि बाद सामना क्या है गौण सामाना है ठीक है तो शांक्रमत में इसी प्रकार अर्थ करते है ना सांकर मत में यही रीति है विचार की ये सर्वाणी भूतानी भूत इसका के क्या हो गया ये सभी भूतों से अतिरिक्त भूत? नहीं तो ये है आत्मा से भूत? नहीं। ये नहीं, नहीं, नहीं, आप कहा से ले आए बोले तो इस तरह ले आए जैसे की चोरा स्थान तो आप ले आए ठीक है लेकिन ये आप दक्षणा करके लाए हैं सीधे सीधे सब लगाते तो नहीं है और दूसरी बात प्रसंग से भी विरोध है इसका वस्ता तो श्रुति जो व्याप्त जिसको कह रही है तो क्या निषेध करने के लिए कह रही है कौन उन्मत बाद में कुछ कहेगा तो निषेध कर सकता है, नहीं नहीं। तो तो जो तो कर सकता है। और जो आ, जो क्या है की सर्वथा निर्दोष श्रुति है वेद है वो अपने कहे हुए का निषेध कर सकते हैं क्या ईसावास निगम सर्वम के द्वारा जो कहा गया है क्या परमात्मा से व्याप्त जगत तो उसका निषेध किया जा सकता है क्या यदि सुर्ति अपने कहे हुए का निषेध करने लगे तब तो सुर्तिवतलाप हो जाएगी है ना? मतलब क्या उन्मत ये व्यक्ति के समान कथन हो मतलब उन्मत्त व्यक्ति के कथन के समान सुधि हो जाएगी सुर्गी अपने कहे हुए का निषेध नहीं करती भी करे तो वो भी उन्मत्त वाप हो जाएगा मतलब उन्मत्त उन्मत वाले व्यक्ति के प्राप के समान श्रुति हो जाएगी इसे अपने तो रात को बता रही है, है है, तो ना? ने ना।, ने ना। तो, तो तो तो उसका करेगी क्या? नहीं से से हो हो जाएगा, जाएगा, उपक्रम उपक्रम में के द्वारा जगत बताया गया व्याप्त तो कब कहा जा सकता है उसके न होने पर कि होने पर व्याप्त भी कहो फिर बोलो है आगे देखना वो वो कहेंगे कि तो बस है नहीं कह देते हैं तो लेते हैं तो कुछ कुछ बोलना है अपना मुंह भगवान ने दिया दूसरा क्या है उपचार पक्ष क्या है उपचार पक्ष देखना नरपति ही अन्य तो है न तो वो है आपका सांक्रमत का कि किसका है वो संक्रमत का और ये है द्वैतवादियों का अन्य तो नरपति ही एवं सर्वे जन, सर्वे लोग है है, ना, ना? सभी जन या सभी मनुष्य सभी नरपति ही है सभी मनुष्य नहीं ऐसा नहीं नरपति ही सभी मनुष्य है क्या नरपति तो ना। ही सभी मनुष्य। राजा ही सब कुछ ऐसा कहते हैं ना यहाँ का राजा ही इसका मतलब <Sessions> क्या हुआ सब राजा के अधीन है, ही मतलब हुआ सब राजा क्या जब कहा जाए राजा ही सब कुछ है तो इसका मतलब राजा को छोड़कर कोई नहीं है वहां कोई नहीं है तो राजा कहा जाएगा क्या उसको यदि कहा जाए तो राजा ही सब कुछ है तो इसका क्या मतलब हुआ सब कुछ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि राजा को छोड़ करके और कुछ ना हो तो वैसे ही कहते हैं ये भेदवासियों का कथन है की राजा ही सभी जन है राजा ही सभी मनुष्य हैं राजा ही सभी मनुष्य हैं तो राजा ही सभी मनुष्य है इसका मतलब क्या हुआ सभी मनुष्य राजा के राजा के अधीन, अधीन।, राजा अधीन है नही लगाया कि नहीं लगाया तो यहाँ पर जो अर्थ निकला है ये मुख्य अर्थ निकलना है कि ये गौड़ अर्थ निकलना है लेकिन ध्यान देना मुख्य अर्थ संभव होने पर गौर अर्थ करना ही पड़ेगा जहाँ मुख्य अर्थ संभव नहीं वहाँ गौड़ अर्थ करना और जहाँ संभव वो मुख्य तो गौण करना चाहिए किंतु अन्य अन्य अन्य अन्य क्रिया करता है है ना इसकी वाक्य की समाप्ति में की मिला तू अन्य तू मतलब किंतु तू शब्द पूर्व मत से विलक्षण को ठीक करने के लिए किंतु अन्य लोग वर्णन करते हैं क्या वर्णन करते हैं कि राजा ही सभी मनुष्य हैं इतिवत इसके समान औपचारिकम समिकरण या औपचारिक समानाधिकरण है कहाँ पर सर्वाणी भूतानी इस वास्तव क्या है सामाना दिखनान। किसका सामाना का और आत्मा पद का औपचारिक समानाधिकरण किसके समान तो औपचारिकम इधम सामानाधिकरण इधम सामनाधिकरण से कौन सा लेंगे बोलो सर्वण गुदान या है ना इसके समान इधम औपचारिकरण या औपचारिक सामानाधिकरण है ठीक है अब अब कैसे तो बताते कैसे तो बताते नरपति अधीना सर्वे लोग नागे तो औपचारिक सामानाधिकरण क्यों है तो उसका कारण बताते हैं जी ही करो की नरपति के अधीन सभी जन है लोक का सज्जन नरपति के अधीन ही करते सक्यो नरपति के अधीन सभी जन है इस प्रकार वहा नि होता है इस प्रकार अर्थ अर्थ का निर्वा? इस वहां अर्थ का इस प्रकार किया जाता है लग गया? तो वैसे ही नरपति एवं सर्वे लोग है ना तो आत्मा एवं सर्वाणी भूता ही आत्मा मतलब सभी भूत आत्मा के अधीन है इसने क्या बोल लिया सभी भूतों को आत्मा आत्मा सभी भूत आत्मा हो सकते है क्या मतलब आत्मा सभी भूत हो सकती है क्या ऐसा समझना क्यों सभी भूत में जीव और जगत भी है तो मतलब क्या जीव और चेतन जीव और अचेतन जगत वो ब्रह्म नहीं हो सकता ऐसा इनका कहना है ब्रह्म नहीं हो सकता इन रूपों में चेतन ब्रम जड़ जगत रूप में कैसे होगा तो इसलिए यहाँ पर क्या करना चाहिए कि औपचारिक रामाजगण मानना चाहिए तदवत कर उसी प्रकार यापी, यापी से कहा लेना है यवाणी भूतानी आत्मिक यहाँ पर भी परमात्मा के अधीन सभी भूत है ऐसे भाव का वर्णन करते हैं परमात्मा के अधीन सभी भूत हैं ऐसे भाव का तो ये ये है जो माध मत में संप्रदाय हैं वैष्णवो का ये जिनका की स्पष्ट रूप से वो द्वैत स्वीकार करते हैं, क्या स्वीकार करते हैं तो उनका मतलब है कि परमात्मा के अधीन सभी भूत हैं, और विशिष्टात्मक सिद्धांत भी अद्वैत सिद्धांत है क्या सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत नहीं है हाँ तो मत से क्या विलक्षणता है वो कि ये विशिष्ट अद्वैत है मतलब सविशेष अद्वैत है उनका निर्विशेष अद्वैत है ठीक है अद्वैत दोनों हैं तो अभी अभी ध्यान देना कि यहाँ पर देखना जब दृष्टान्त दे वो राजा के अधीन सभी हैं तो राजा और सभी मनुष्य में शरीर आत्मभाव है क्या नहीं है नहीं। तो परमात्मा के अधीन जगह का ये बात तो ठीक है लेकिन शरीर आत्मभाव है की नहीं तो शरीर आत्मभाव से क्या होता है एक दृढ़ता होती है अभेद की अभेद की किसके अभेद की जीवा अंतरात्मा और ईश्वर की है ना तो ये शरीर आत्मा से दृढ़ता होती है संबंध में संबंध में इस शरीर आत्मा को छोड़ कर दे सकता है क्या तो शरीर आत्मा संबंध का अनुसंधान करने से क्या होता है दृढ़ आती है थोड़ी में हालांकि नैयायिक भी द्वैतवादी है शांत भी द्वैतवादी है पर शास्त्र तो का विचार नहीं करते ना तो, नहीं है। तो पहला शंकर मत था दूसरा ये माधुमत है द्वैतवादी मत है और तो किसी न किसी रूप में अद्वैत को मान लिए द्वैताद्वैत यहाँ भी अद्वैत आ ही गया ना शुद्धाद्वैत बल्लभ का है वहां भी अद्वैत आ गया विशिष्टाद्वैत भी अद्वैत आ गया चैतन्य देव के सिद्धांत में अचिंत भेदा भेद भेद अभेदेश आ गया ना तो तो किसी, किसी रूप में सब मानते हैं, वो किसी भी नहीं है, है, तो इसलिए उनको ये क्या औपचारिक करना पड़ता है उनको भी ठीक है अब ये विशिष्टा जो है क्या कहेंगे नरपति एवं सर्वे लोका के समान यहाँ पर सामानाधिकारण नहीं है क्यों क्यूँ बोलते यहाँ भी लक्षणा करनी पड़ती है अधीना लक्षणा करनी पड़ी ना यहाँ भी क्या करनी पड़ती लक्षणा और दूसरी बात जब छुट्टी से सिद्ध शरीर है तो उसी से निर्वाह हो जाएगा तो देखो पंक्ति देखना यहाँ पर देवो हम इत्यादि के तमाम लोक वेद की मर्यादा से शरीर भाव के द्वारा या शरीर आत्मभाव से जगत और ब्रह्म का है ना मतलब जगत और ब्रह्म का सामनाधिकरण संभव होने पर मतलब सर्वभूत और आत्मा पद का सामानाधिकरण संभव होने पर बाद पक्ष उपचार पक्षी का चाहिए कल बहिष्कार बताएंगे और सामनाधिकरण को और भी बता देंगे कुछ असुविधा हो रही तो कल पुनः बता देंगे चिंतन करके आइए है ना चिंतन करके आइये भी बिजानता और अनुपस्था उल्पस्य। इनके भी का विचार करके आओ ठीक है ओम kurumada kurumada kurumada kurumada kurumada kurumada kurumada kurumada kurumada